रेडियो प्ले इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है मेरी एक छोटी कहानी खान फिन गरीबों को पैसा तो कोई भी दे सकता है उन्हें इज्जत से जीना खान खान साहब साहब सिखाते हैं, के किरदार में उर्दू की नफासत है, अरे महिलाओं को प्रभावित करना तो कोई खान साहब से सीखे कभी शाम को उनके घर पे जमने वाली बैठकों में जाके तो देख दिल्ली भर की फैशनेबल महिलाएं वहां मिल जाएंगी खान साहब कभी भी मिले गजब की सुंदरियों से घिरे रहते हैं अरे महफिल हो तो खास की रंग ही रंग सौंदर्य और नजाकत से भरपूर बहुत सुना था खास के बारे में सुनकर चिड़ भी मचती थी रईस बाप की बिगड़ी औलाद उस बददिमाग बूढ़े के व्यक्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं प्रभावित होता कहानी तो वो क्या लिख सकता है हाँ संस्मरणों के बहाने अपने सच्चे झूठे प्रेम प्रसंगों की डींगे जरूर हांकता रहता है अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर भी ये कुंठित व्यक्तित्व तो केवल महिलाओं के कंधे पर हाथ धरे फोटो ही लगाता है मुझे नहीं लगता कि उस आदमी में ऐसी एक भी खूबी है जो किसी समझदार महिला या पुरुष को प्रभावित करे स्वार्थ जनित संबंधों की बात और होती है मतलब के लिए तो बहुत से लोग किसी की भी लल्लो कर लेते हैं और फिर खां हाँ तो एक बड़े साहित्यिक मठ द्वारा स्थापित संपादक है सो छपास की लालसा वाले लल्लू पंजू लेखकों कवियों व्यंग्यकारों द्वारा उसे घेरे रहना स्वाभाविक ही है एक ही लीक पर लिखे उसके पिटे पिटाए संस्मरण उसके मठ के अखबार उलट पलट कर छापते रहते हैं चालू साहित्य और गौसिब पढ़ने वालों की संख्या कोई कम तो नहीं है सो उसके संस्मरण चलते भी हैं लेकिन इतनी सी बात के कारण उसे कैसा नोवा या कामदेव का अवतार मान लेना मेरे लिए संभव नहीं मुझे ना तो उसके व्यक्तित्व में कभी कोई दम दिखाई दिया और ना ही उसके लेखन में खास आप कोई पहले व्यक्ति नहीं जिनके बारे में अपनी राय बहुमत से भिन्न है अपन तो जमाने से मठाधीशों को इग्नोर मारने के लिए बदनाम है लेकिन बॉस तो बॉस ही होता है जब मेरे संपादक जी ने हुक्म दिया कि उसका इंटरव्यू करूँ तो जाना ही पड़ा नियत दिन नियत समय पर पहुंच गया खास साहब के एक साफ सुथरे नौकर ने दरवाजा खोला मैंने परिचय दिया तो वो अदब के साथ एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में ले गया सीलन की बदबू भरे कमरे के अंदर बेतरतीब पड़े सोफों पर दस बारह अधेड़ महिलाएं बैठी थीं कमरे में बड़ा शोर था बेशर सी दिखने वाली वे महिलाएं कचर कचर बात करे जा रही थी कमरे के एक कोने में नब्बे साल के थुलथुल खान साहब अपनी बिखरी दाढ़ी के साथ मैले कुचैले कुर्ते पजामे में एक कुर्सी पर चुपचाप पसरे हुए थे सामने की मेज़ पर किताबें और कागज़ बिखरे हुए थे मुझे दैनंद प्रकाशनी डाइजेस्ट नामक पत्रिका के खां विशेषांक में छपा एक आलेख याद आया जिसमें खान फिनन की व्याख्या करते हुए ये बताया गया था कि लोग खासकर महिलाएं उनकी तरफ इसलिए आकृष्ट होते हैं क्योंकि वे उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और एक जेंटलमैन की तरह उन्हें समुचित आदर सत्कार के साथ पूरी तवज्जो देते हैं नौकर के साथ मुझे खान साहब की ओर बढ़ते देखकर अधिकांश महिलाएं चुप हो गई थीं। खान साहब के एकदम नजदीक बैठी युवती ने अभी हमें देखा नहीं था अब बस की आवाज़ सुनाई दे रही थी ऐसा मालूम पड़ता था कि वो खां साहब से किसी सम्मेलन के पास चाहती थी खां साहब ने हमें देखकर कहा खुशामदीद। हमदीद तो वो मुड़कर हमें देखा और रुखसत होते हुए कहती गई, पास ना आप मेरे को कल दे देना खां साहब ने इशारा किया तो अन्य महिलाएं भी चुपचाप बाहर निकल गईं। नौकर मुझे खां साहब से मुखातिब करके दूर खड़ा हो गया मैं खां साहब को अपना परिचय देता उससे पहले ही वे बोले अच्छा इंटरव्यू को आए हो गुप्ता जी ने बताया था बैठो बैठो हफ्ते भर से बिना बदले कुर्ते पजामे की सड़ांध असह्य थी अपनी भाव भंगिमा पर काबू पाते हुए मैं जैसे तैसे उनके सामने बैठा तो अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए वे अपने नौकर पर झुंझलाए अबे खबीस मेरी हियरिंग एड लेके आ जल्दी। इनके सवाल सुने बिना उनका जवाब क्या तेरा बाप देगा